ये बार बारणी मारा काो ने ने नू लाखा ये दिन लाला लाला ला जड़ो तो ला ला से रे रवि राम जाए मेरा मोती ूत में सूत में तो रे रे राम पाट की मोरेम की का रे को का ये तारे आज गेरे बागारी ना या सगति के यू तेरी ये ये बागा केशरिया लाल गुलाल बोझ धारी गिराए उड़ता उड़ता थारा राजा तर पगिला पाओ बोज थाने तर पागला वार ये, वार ये, वार ये बोले गरुजी राम तेशु बोले रे गरुजी। जो लड़े गो शक रहा बेटा या बजू मेरे लड़े गो गोड़ी वातो के। नी नी बाले बाले बाले राम गोली बात लड़ेगी लाड़े राम गोली कारूम रूम टूट जाएगा गोली दे तू तू जा गुरु जी महाराज देख भोज, रहे घोड़ी हाँ तो की लाल तो लगा, लगा। कस्तूरिया मोती बाड़ा बाड़ा में पो दे का मोती मोरा पो पोकर घोड़ी के गला में बांध दे सवाम को साध गए पाले बांध दे हे मरदान लाल ना चल की लाल लगा रेशम ढंगी दगा दे पाठ की सांदी की घोड़ी की खुर्धा पौड़ी घोड़ी के यहाँ का दल काट दे घोड़ी को अच्छो शृंगार कर और भावर भोज त्यार हो गया थे भावर भोज का भी कहीं श्रृंगार हुआ तो दबरधान जब हाथ में ले लिया थे राम प्रिया का से बगल ढाल परवा भंडी बांदी पार सूना का तुररा उड़ गया थे लाल गुलाद भोज जी का बाघ आकड़ी पचास का भौर भोज के बगल ढाल पड़ी नगी तलवार ए घोड़ी गए पगड़े थर और घोड़ी के जो अशवार जो घोड़ी बो गया तो कहीं अश्वार घोड़ी पोखे और भोज जी जाबा गया शंकर महादेव देख बोले कि देख भौर भोज खा खा जो तू सकराम जो जीते और रण भारत में जो लड़ाई हुए तो जो बोड़ी घोड़ी के बाढ़ बाढ़ में जो रूम रूम में ए वर्धा भला जो टूट जाओगा लड़ाई में तो तो और पौड़ी घोड़ी हो जावे, हो जाओ गुरु जी का स्थान पाके और यह भूत लगा दे सवा मणि शीशो घोड़ी को पीने दे, और पाची की पाची की बनी हो जाओगी और फिर भी तू में सकराम छह छह महीना था जो सक्राम में लड़ोगो तब भी घोड़ी आ गई तो बटेगी बात नहीं भरेगी ये ले क्या? और कहीं देखा भोजी पेट घोड़ी पे और काया में घोड़ी पे यशिवादी नाम वो तुम योग के घोड़ी पे Yeh dal ra dal ni ra bali dal nae. Yeh bar hai yadana, anchal bhawani wato bar hai yeh nae. Dal ra dal bali dal ni ra bhi aadhe. Jaapu gice re naa, magudi thari jaapu gice. राम बोजल कतनी तो तोलाो राम गवालिया कतनी तोला बकबक से रामू जी तो रहा मायानी बारह बारह से खेराम माया रे बाराए बारा से खूब उलाड़ो रे रहा माया ने रे, रे नए रात बदी बेचारे दादम रहा हम शेदा ने कशा रे मा हाँ रे, तो रे रहा माया ने रे पेशा तो मा जी जी जी घोड़ी घोड़ी घोड़ी घोड़ी घोड़ी पे, आर के जो मार तो तो वास्ते लाग एकदम बेटा गया वहां भाई हो जाजम लाया माने जरूर से भेद बताओ इतनी कड़ी सोता है भोजी बहुत खुशी और प्रश्नों का सवाल आ गई खिचोई साहो माया तो इतनी देवी दी गुरु जी ने जो कोई बात की चिंता मत करो एक लाख तो माया उठा जू और लाख जो खजाना बारह की माया बारह बर्ष की काया और एक वचन मोड़ी दे दी खूब अच्छी तरह प्रेम सुना उसे मानो और आशा उसे उलाड़ो माया कोई बारह वर्ष में बीत बाड़ी कोई या भोज ने सुनता सब भाया कह खावा चो बड़ो कहीं आप लगा तो दादा तेज जी भी खुशी हो गया तो कहीं ना कह दादू तेजी माया मार की अकल बताओ खुदा आई जमी में तो जो रे। जो रे कुदा ये खाया रे ये तो जारे गाड़ माया ने उंडी दी जो तो जा रे तो तो गाया पड़शी काल तू काल वीरा रे पड़शी रे का प्रजा हे की प्रजा राम हमारे दार उलटेगी प्रजा आती पर जाने हे राम हमारे दार आती प्रजाने आज हो जावे गो नाम सुनी ना रे, ना ना जावे दिन्दे दिन्दे ना रे मैं बानि तो हो रहा मैंने वो जी सब आगे बदन मेरे मारे हुड़ा जू खा दादा थारी मारे हुए जी दादा रे तू पान्य पान्य को तू बा की यकाल मे तो फटी तो बागी दादा यही तू तो फटी तो दे ताल ताल ताले ताले आज बताई बताई रे की की याद बाल जो दारो बोले भवारी रे ने मन में तो दे दे दे तो देख के देखो आप बड़ोदा तो तेज जी छे तो आप, आप बड़ा भाई ने तो पूछा देखा माया किसी तरीफा माणा तेज जी देख के देखो रे चोसाई बैठे छो तू एक बात बताऊ मुंह कून है अश माया मानो तो अपने जमीन को अम्बर नाम रह जाओ देखो दादाजी जिशा आपके आप बुद्ध में चला दादा तेहजी देर बोले खो को तो खोद के और माया ने जो खाया मैं पटक के और ऊपर पट्टी डाल के और शीशा पुआ दिया कोई हलाओ कोई चलाओ मत माया जाकाल पड़ेगा अज कोई पर्दा उल्टेगी उसी टेप खोदा तो आती पर जाने लेंगा लेंगा। या कड़ी के छोटो छोटो में जोश आ गया मजूरी करता करता ईटा शेख तो गुरु प्रश्न होकर माया दी फिर भी तू उ दादा यह बात थारी कोई मारा पसंद जी मार उड़ा दू खाल खोदू बदल की चामड़ी यो तो तू तो जो माया ने तो गुरु जी से लाया और फिर भी उन्हें उड़ाव से दादा भाई यहा बात वहां कोई प्रश्न कोई तो माया जी जो सोम ये गाड़ ऊंडी धन जावे दादा कोई समय माया का कोयला बन गया तो फिर कहा कर बात प्रश्न कोई नहीं को सरदार देख बोलो के देख दादा भाई तू बाणया को चाली बात अरे वाटी चाले, चाले।, दी। चाले तू बा चाल दादा थार्बा की बद्दीजे माने थारी बात तू बढ़ो जब कती माने खेक बात करती था यह बात हमारा आपसे ना आई देख दो दादा भाई या बात नहीं तो सुनाई ने, पसंद कोई। छोटू छोटू सुना ही आदमी छोटो देख दादा भाई माया तो मैं बताऊं, ही मारनी चाहिए के देखो, माया एक लाख ने शीतर की शो माना आप जो आप जमीन फर्तवी बना शीतर की शो माना देख दादा भाई न एक बात बताऊ के माया तो मानी बली, एक शांति भली कवा अरे घोड़ा तो फेरिया बला एक बला लवा दादा वाला अर जी के तो माननी चाहिए। और घर में शस्त्र तो पाती दादा न, तो दादा एकदम जो साथ आ रहे ना तो शस्त्र चूका को है ना अर जी का घर में को निवार उनको जो रोजीना आतरे पांतरे पानी कड़ते रहे बढ़िया पानी रहे दादा भाई माया मानी भली एक भली घोड़ा तो फेरिया बला बेटा कड़ी सुनता भाई नेवा सरदार माया किसा कोई के तो याने तो याने करता दादा माया तीक बात चाहिए जोर शू माणा आप बारह बरस ताई तो तू रेत रेत माया ने कर दिया और फर तुम्हें बा बहुत जबरो जबरो नाव को मारे और, तो और मुकाम लगा दिए और गया ने गई जो गुआ बेल दिया थे क्यों वहां के पास माया आ गई तो गया शराबा का जो नापा साढ़ा तीन सौ नापा चोपड़ को खेल खेलवा लाग जा बेटा और के और का, के पगड़ाओ लेके ले रोज जीना कर रोजी चोपड़ को खेलते लाग जा बेटा बोला के देखो आपने दादा भाई के घोड़ी घोड़ी घोड़ी और और के गोड़ी गोड़ी। तो और तो घोड़ा खरीद लावा फिर माया ना माना खाइटिया घोड़ा खरीद जाओ यश यश तो इस ये का के का के वाड़ खरीदे रहा रे खरीदे बुढ़ारा महारावत के बोरे गोड़िया महाराव महारावत काले काल यारे गोड़ी रे दा ये का हम घर राम हिमे खी रे की ये राम राम राम रे चौबीश मिनटाओ घोड़ा खरीदवा के वास्ते जो चल दिया आज तो देश देश में फरता जावे घोड़ा कहीं भी पसंद न आया में घोड़ा घोड़ा जो, जारचो करिया, तो महारावत के तो घोड़ी बोल दादा की नेवा कमर को घोड़ो नोल को जो सुबह जयम हस्ती खरीद लिया थे जहां घोड़ा का और हस्त्या का जो अणमोल घोड़ा बेबाड़ा धनी के न, तो था। बगड़ा तो माया में सुबर और धनिया ने घोड़ा ने पकड़ पकड़ और आपके कब्जे कर लिया बेटा बगड़ा ने काटिया भरे चलना चाह डाले प्रणालिया घोड़ा पानी पीछे और जे मगर पे बोरिया फट दीजिए मोतीस बेटा बगड़ाओ जी गोठ मार्च घोड़ा पे चोस बेटा बगड़ाओ थवार होके और रंगीली गोठ में जो फाचा आनपू तो कहीं देखा साढ़ा तीन सौ गया का गुआ है नापा वे चलाओ से भरोज की गाय तनु था राणा जी को गई माड़ भेड़े पढ़ाओं का देखो दादा राण और गोट के बारा बारा कोठ को फेस लो तो आपने गाया शंकर की कलाश आपने नो लाख गया छे कोई बात की कभी कोई ने और यो राणा जी को राजे बहुत काफी लंबो छोड़ो छे तो कहा सुना जो माड़ अपनी गया भेड़े तो रोजना की राण जी हो राणा जी की आवे तो, आपना भर ना, के तो भर लिया। आर बड़िया, बड़िया तो राणो जी अपना तो तीन गुना माफ कर देने तो गाया की चिंता फिर आप दंद रात चो खेलो रे जाओगो तो घोराठी दौड़ा लेगा और कोई दुनिया भर का सेल आ सभी के, के राण में चला गया तो कहीं चुना बेटा बघाओ घोड़ा श्रृंगार और कहीं राण में भाई चारों भाई तोई घोड़ा निशाने ये कोई तो सामो लीजो भवानी के भावी जी ने मोर के लागे लागे ला, रा दिन विराजे हा लागे रा एड़ा ए मोहरा हयार आपन ते गोरी के कोरो तो हारया मातवाना पुतार दूजी मार जाए हरि लाला जुड़ो लगा म भवानी जी लाला शेरा बु था सूत ने मोती में। ने याद ना। ये की मोर घोड़ी ने निजो तो किसने यार ना यार ये को राम को को ये रे मत की राम रे की रा चढ़ता डा, सोने का नारिये जो सोने काी राखी लो रे लोरे की राखिया शृंगार तो करके शृंगार कर लियो रसिया भोज की तो महाराज की घोड़ी बोल को लड़ काट दू मोतिया भर दो घोड़ी की मांग हे मरधान लाल लुड़ो लाल लगा घोड़ी कणिया करने और बांध दो बासू काचा सूत फोकर मोरा को झाली घोड़ी का गुलाम बांध दी लाख लाख का जीन सुहा का पैड़ा पायड़ा बनात को चांदी की खुर्ता लाली की लाल पौड़ी शृणारोज की माँ राउत की घोड़ी शृगारो बोल डी हर दादा को कड़ियार घोड़ो नेवा कवर को घोड़ो नोल को जो भर डाणा चार चौबीसी बेटा भगड़ा घोड़ा का, का, का शृगार करके और त्यार हो गया से भोज जी दे का शृंगार हो गया तो अब अपना मरदा का भी शार कर लियो। तो दाल ले ली तलवार सुल गुलाब बागा फेर बात है ढाल तलवार हाथा में ले लिया राम तेरा का सुंदिरा शे तो भला भी छमा छम चम चोईस बेटा बगरा बना चमकता जाए की नुकल का और चोईस का कोई बताओ को दूसरा बाप हो चोईसी बगड़ा होते राजा का धर घोड़ा का पागड़ा में पगटा बगड़ा होता है और घोड़ा की कदार खजगी तो चोईस बेटा बगड़ा तो भोजी देख बोले देख देख देखो सुना का नारियल और चांदी की राखी आना जी के वास्ते ले लीजो मलमल की जरी की पहाग तो राणा जी ने अपना पागड़ी बंद भाई लो जरूर तो कहीं इस बेटा बुढ़ा हतरान में, में ने, डाले है और कहीं राण में जाओ da na बोड़ा गुड़ला वाला दरद चली रे बाज रही गो तहाल गोड़ी थारी बाज गई रे पर ना है गोड़ा जाना बड़े ही रहा दारी छती राम गोरी धारी धारी ना छा गिरे राम याण युजा रान के महा जी कोश पूजा ने रान के तो ते या या या दिया घोड़ा नेहा जाने के ते खोला बेटा था का तो घोड़ा जो भरे बताओ गई पौड़ी घोड़ी भवर भोज की नाचती जा रही तो चालता चालता खड़ी का भाग में भाग में भाग में थोड़ी जो आराम कर लिया और राणा जी, जी, तो तो जी की नादल फौज राणा जी की भौजू सजी थी बाढ़ गूंदगी को बाढ़ छो ऊ में भूर सूर देख राणा जी, के के शरीन दाता। जी दे तो का राणा जी हल्का जी क्या आपका गूंदगिरी का बाढ़ में एक भूर से जोरदार से जिन लाखा लाखों को नुकसान हो बाढ़ में कर दिया तो या राणा जी ने सुन बात राणा जी की तो मात्र फोची रण करावजी की घोड़ा की फौजी नींद पड़िहार के राणा जी के भाई के। छोटा भाई को ना तो नीम दे पढ़िहार को, और राणा जी को दुर्जन साध ना दुर्जन तो की बात अरबा खरबा को नुकसान भू सूर कर दियो तो आप जरूर भी सूर के चालने चाहिए तो राणा जी के नौबत के ठोसो लाख राणा जी की नो तू बदल फौज चढ़ के त्यारूर राणा जी का दो रोजो सुर जो छे तो कहीं देखा भूरिया सूर के चो तरफ राणा जी ने बाढ़ के खेरो लगा और ठाम ठाम जो राणा जी की फोज ने मोर सा रोक लिया छे और कहीं भूरिया सूर के ताई गूंदगी का बाढ़ में भगावे और राणा जी की फोज जो सूर बारे पिटियो बाढ़ के राणा जी की फोज जो फाचो करियो तू श्री वो माड़ को सूर चटी राणा जी की फौज में अगूणो पड़ जाओ तो अगूणो चौपड़िया बाजार छाट दे जावे तो बाजार छाड़ राणा जी की फौज तो कहीं न कहा भूर सूर पे फेर करे आर कहीं चोस बेटा बघड़ा नहीं बाग में जा जब बछा के कहीं मारे दान बागे बुरो राणा की भोज राम दौड़ी रे राणा जी की ना नौ तू मादल पोज राम जी रे नौ तू मादल पोज करे खावे चोट सूर्य खावे उलट पाड़ी गड रानी जन उलट पाड़ी से यो को नाम सुता जा रहा बाघ में ते पेरण आखनी देखे राणा जी खी वो तो तो देखे राणा जी, जी ने सू तो नहीं, नहीं तो मारे थे खागो चे राम ने वो तो तो बाल खागो तो राणा जी की फौज है जो शेडी नोतु मादल फौज सूर के फाछे पड़ रही थे बंदू क्या छुरी तलवारिया का फेर हो जाए पर एक भी चोट न खावे और सूर जटी पड़े ने जटी का लाख लाखों का जो, कर तो चले जाओ पर सूर के एक चोट भी लागे, चौबीस बेटा पकड़ा हो जी छूटा पड़ा जो एक दम सुंद जाग देख करो तो तुम फौज फाचे पड़ रही थे सरदार को काज थड़क बोलोगी पड़ रही थी पर सूर्य भी चोट न खा दादा लाखों पीरा का नुकसान जो सूर ने कर दिया अरे राणा जी की नो तुम आता फौजी कोई काम की कोई ने जब सूर्य चोट न खा सूर्य न मरू तो दादा भाई गजब की बात होगी और ये तुम ना भाई लोग बना बाकवास लाए थे दादा तो नेवा सरदार की बाल बाल का आया लाल पड़ गया नेवाजी की मुंह जो फरक फरक फरक जो रोस की मारी फरक दादा भाई मनसू खंजर म्यान में सुक खड़क नीचे नेवाजी को खंजर पड़े ने सरदार उठा तो खंजर ने। और पाछो में और फंस म्यान में मारने जग दे थोड़ी सी बार कट जावे और जब जा दादा भाई मना दे दे, तो दादा भाई जाता जाता ही राणा के भोज आगे बढ़ और सूर ने जरूर भी खत्म कर लाग्य जोशी लो सरदार छो आप बात सुनताए और भोज को भीज भोजो को देख दो नेवाजी थारी नहीं थोड़ी फाची मार ले आपन देख तो यहाँ भाई करवाया राव जी, दुर्जन साथ, नीम दे पढ़ियार का घोड़ा की दादा भाई, का का के मुंडा का आगे मार नहीं? तक पड़े को भोजी देख बोले के दादा ने सरदार कोई बावड़ो नो यो तू दादा भाई कभी भी तू सुर मारवा मत जावे ही इतना क्यों क्यों कहता है सूर भी घोड़ा नोल खा पे ले तो हाथ तो में शवा मन की शान पगल ढाल तरवार लेके और श्री न घोड़ा पे बैठ तोय देखा घोड़ा के ये देव है और कही देखा ना फोर सोजो भूया सूर में फटावे और कही देखा फटार फटार सूर में नियोजी मार ले